जय संतोषी माँ मित्रों संतोष की देवी संतोषी माँ के सातवें भाग में हमने जाना कि संतोषी माता का आधुनिक इतिहास क्या है और अब इसी चर्चा को आगे लेकर चलते हुए संतोष की देवी संतोषी माँ के इस आठवें भाग में हम जानते हैं कि संतोषी माता के प्रमुख मंदिर वो उनका इतिहास क्या है तो आइए शुरू करें। मित्रों जिस तरह शक्ति के इस पूरे विश्व में इक्यावन शक्तिपीठ है जहां शक्ति ने पिंडी के रूप में भक्तों को दर्शन दिए व उनके भाग्य जगाए ठीक उसी तरह माँ संतोषी के भी कई धाम ऐसे हैं जो कि श्री संतोषी शक्तिपीठ की श्रेणी में आते हैं तो आइए जाने की वो कौन से धाम हैं। मित्रों मां संतोषी का पहला और प्राचीन धाम व शक्ति पीठ है दिवाला साल उन्नीस सौ तैसठ में उनके प्रकटन के साथ ही भक्त स्व श्री उदाराम जी साखला जी के माध्यम से उजागार हुआ मां संतोषी यहाँ एक ऐसी महिला के रूप में विराजमान है मानो कोई महिला आसन में बैठकर अपने बच्चों को संतोष का प्रसाद बांट रही हो यहाँ मां और शेर के पग चिन्ह ऊपरी पहाद्दी पर प्राकृतिक रूप से बने हुए हैं मित्रों मां संतोषी का दूसरा शक्तिपीठ मध्य प्रदेश के गुना जिले में विद्यमान है जहां मां का प्रकटन साल 1964 में एक घर की नींव की खुदाई के दौरान महंत माताजी के पर गुना की मां संतोषी की विशेष बात यह है कि यहाँ दर्शन मात्र से भक्त की हर अर्जी मंजूर हो जाती है क्योंकि माँ का ये धाम जोधपुर राजस्थान की संतोषी मां के दिवाले का दर्जा रखता है जो भक्त किसी कारण वस जोधपुर नहीं जा पाते वे मां के गुना धाम में दर्शन कर अपना जीवन धन्य बनाते हैं मित्रों मां संतोषी का यह तीसरा शक्तिपीठ साल 1960 के दशक के आसपास में लोगों की नजर में आया मां संतोषी का ये विशेष दीवाला उज्जैन अगस्तेश्वर महादेव के आंगन में मौजूद है जहाँ भगवती संतोषी माँ मंद मंद मुस्कुराती हुई महिला के रूप में अपने इस धाम की यहाँ फिल्म जय संतोषी माँ उन्नीस सौ पत्तर के एक गीत की शूटिंग हुई है जिसे कवि प्रदीप ने गाया था गीत है यहाँ वहाँ जहा तहा मत पूछो कहा है संतोषी माँ अपनी संतोषी माँ जो अमर गीत की श्रेणी में आता है मित्रों मां संतोषी का चौथा शक्तिपीठ मुंबई नगरी में है जो कि 1965 सौ के आसपास का है जहां मां संतोषी का रूप कुछ ऐसा है मानो जैसे कोई महिला रोद्र रूप में हो मां संतोषी के इस दरबार की विशेष बात यह है कि यह वही धाम है जहां फिल्म जय संतोषी मां 1975 के निर्माता सतराम रोहरा ने मां संतोषी से फिल्म के लिए मन्नत मानकर फिल्म की शुरुआत की थी बाद में फिल्म का शुरुआती सीन यही शूट हुआ मित्रों मां संतोषी का ये पांचवा धाम दिल्ली के हरिनगर स्थान पर है जो कि सिद्धपीठ के रूप में जाना जाता है यहाँ साल 1981 से भक्त श्री सो शमशेर बहादुर सक्सेना के कारण माँ संतोषी की भक्ति की ज्योत जलती आ रही है माँ संतोषी का यह धाम बद्दा ही चमत्कारी है भक्तों की आस्था व विश्वास का एक रूप यहाँ माँ संतोषी के चौकी के रूप में दिखाई देता है जहां भक्त की हर समस्या की सुनवाई होती है मां संतोषी के इस धाम की खासियत यही कि यहाँ विश्व की सबसे बद्दी संतोषी मां की अष्ट धातु की मूर्ति है मां संतोषी की मूरत को निहारो तो लगता है जैसे कोई नवयुवती सोलह श्रृंगार की ये चौकी में बैठी हम सब पर ममता लुटा रही हो मित्रों इसके अलावा भी माता संतोषी अपने बिरले स्वरूपों में संपूर्ण जगत में निवासरत है जैसे श्री संतोषी माता मंदिर हैदराबाद जहां माता संतोषी के प्रचारक हुए स्वश्री लाल वोराजी महाराज और और उनकी भक्ति और माता संतोषी की ठीक ऐसे ही उन्नीस सौ चौवालीस और पयालीस में कर्नाटक के बेलगाम में माता संतोषी की महिमा से एक मूर्ति ने अपने बालक स्वश्री शंकर स्वामी महाराज के माध्यम से आगे चलकर एक भव्य मंदिर का रूप लिया जिसे आज हम श्री प्राचीन संतोषी माता मंदिर के नाम से जानते हैं साथ ही संतोषी माता के कई और भी मंदिर हैं, जिनकी अपनी अपनी कहानियां हैं जैसे संतोषी माता मंदिर झारखंड संतोषी माता मंदिर मुंबई संतोषी माता मंदिर गुजरात संतोषी माता मंदिर नचपगद संतोषी माता मंदिर बंगलौर संतोषी माता मंदिर ओडिसा संतोषी माता मंदिर तिलक नगर दिल्ली संतोषी माता मंदिर जैसलमेर संतोषी माता मंदिर बाधमेर संतोषी माता मंदिर जबलपुर संतोषी माता मंदिर दस्तूरी पारा मुंबई महाराष्ट्र व अन्य तो मित्रों अब इस चर्चा को यही विराम देते हैं और मिलते हैं संतोष की देवी संतोषी माँ के अगले भाग में जय संतोषी माँ